विक्रांत को पहले लगा कि यह झरने का पत्थर झरने के पानी की वजह से ऐसा बना हुआ है लेकिन इसे करीब से देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ और ही हुआ था लेकिन ये झरने का पत्थर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये शुरू से ही ऐसा बना हुआ था ऐसा लग रहा था जैसे ये झरने का पत्थर सच में आसमान से बारिश के साथ गिरा था अचानक से विक्रांत को कुछ समझ आया उसे अदृश्य शक्ति का सिस्टम टास्क कम्पलीट होने का मैसेज इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि उसका एडवेंचर अभी तक खत्म नहीं हुआ था और शायद अभी आगे और भी एडवेंचर होने वाला था इस बारे में सो, सोच सोचकर विक्रांत और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था और फिर वो एक बार और इस झरने के पत्थर के आसपास घूमकर इसे देखने लगा दूर से देखने में तो ये पत्थर उतना बड़ा नहीं दिख रहा था लेकिन पास जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये पत्थर बहुत बड़ा था इस पत्थर का तल पानी के भीतर काफी गहराई में स्थित था नीचे जाने के बाद एहसास हुआ की यह झरने का पत्थर तो किसी दो मंजिला इमारत से भी ज्यादा बड़ा और विशाल है लेकिन अगर ये सच में झरने का पत्थर ही है तो फिर गोल्डन टॉम्प का खजाना खाए या अभी भी वो खजाना मौजूद है और अगर है तो कहा छुपा हुआ है विक्रांत ने इस झरने के पत्थर को अपने हाथों से टच किया लेकिन इस पत्थर पर कहीं भी कुछ संदेह वाली चीज नजर नहीं आई ना तो पत्थर पर कहीं कोई निशान था और ना ही कहीं से ये टूटा फूटा हुआ था उसे चिंता होने लगी कहीं मैं गलत पत्थर को तो झरने का पत्थर नहीं समझ बैठा यह कोई दूसरा पत्थर तो नहीं है इस पत्थर को ध्यान से देखते हुए विक्रांत को लगा कि आखिर कोई इतने बड़े पत्थर के ऊपर कैसे खजाना छुपा सकता है लेकिन शेख मोहम्मद के बनाए हुए नक्शे के अनुसार सबसे आखिरी क्रू तो झरने का पत्थर ही था ऐसे में कुछ भी खजाना यहीं कहीं पर होना चाहिए जाहिर पत्थर के ऊपर तो कहीं खजाने को रखा नहीं जा सकता तो फिर पत्थर के अंदर खजाने को रखा गया है इसका मतलब ये पत्थर खोखला है लेकिन ये कैसे हो सकता है ये तो नॉनसेंस बात हो गई विक्रांत ने पत्थर को हाथ भी लगाया और ये पत्थर नेचुरल था यानि कि सॉलिड था अब तो ऐसा लग रहा है कि ये झरने का पत्थर है ही नहीं ये कोई और पत्थर है ओह ओ, अब असली झरने के पत्थर को ढूंढना होगा टाइम भी तेजी से निकला जा रहा था फड़ा फड़ा को में टहलते हुए असली झरने के पत्थर की तलाश करने लग गया तभी अचानक से विक्रांत को याद आया की उसके पास एक क्लोरोस्कोपिक डिवाइस भी है जिसकी मदद ऐसी वो किसी भी चीज के आर पार देख सकता है उसने तुरंत ही अपने स्टूल को चालू कर दिया और फिर झरने के पत्थर के भीतर देखने लग गया अंदर देखने के बाद पता चला कि में ये पत्थर नहीं है अंत में डिवाइस को भी चालू कर दिया था वो बड़े ध्यान ऐसी यहाँ इधर उधर देख रहा था थोड़ी देर बाद विक्रांत को फ्लोरोस्कोपिक डिवाइस की मदद ऐसी पता चला की झरने के पत्थर के ऊपरी सिरे का रंग बाकी के पूरे पत्थर से अलग था यह देखकर विक्रांत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा भला ऐसे कैसे हो सकता है पत्थर का रंग अलग कैसे हो सकता है जरूर वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है विक्रांत ने झरने के पत्थर के करीब जाकर देखा तो पता लगा कि वहां पर एक और गुफा बनी हुई थी और इस गुफा के आगे ही वो दूसरे रंग का पत्थर रखा हुआ था इस पत्थर से ही गुफा के प्रवेश द्वार को ढका गया था ये हो सकता है यहाँ हो सकता है विक्रांत ने बिना कुछ सोचने में अपना टाइम खराब नहीं किया बल्कि तुरंत ही उसने इस गुफा के आगे रखे हुए पत्थर को अपने हाथों से हटाना शुरू कर दिया सैकड़ो सालों से ये पत्थर इसी तरह पानी में पड़े हुए थे इस, से से ने इस पत्थर को गुफा के भीतर जाने का रास्ता बनाया ये गुफा काफी थी और इसके भीतर बामुश्किल दो लोग ही जा सकते थे इस गुफा को देखकर विक्रांत का दिल जोर से धड़कना शुरू हो गया उसे सब किसी सपरे जैसा लग रहा था उसे एक एक करके सारे क्लू मिल चुके थे अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खजाने तक पहुंचने से बस अब थोड़ी ही दूर है आने वाली कुछ ही पलों में वो शेख मोहम्मद के छुपाए हुए खजाने तक पहुंचने वाला है ये सब सोचकर विक्रांत फटाफट फड़ पानी के भीतर तैरते हुए अंदर गुफा की तरफ बढ़ने लगा जैसे वो आगे बढ़ने लगा उसके पैर में बंधी हुई रस्सी टाइट होगी हो उठी हो ये रस्सी विक्रांत के पैर में तारीख के आदमियों ने बांधी थी ताकि पानी के भीतर जाने के बाद विक्रांत कहीं भाग ना सके और दूसरी चीज ये भी थी ये विक्रांत का वक्त पूरा होने के बाद बाहर से ये लोग इसी रस्सी के सहारे ही उसे खींचने वाले थे और अगर तब विक्रांत बाहर नहीं आया तो वो लोग तुरंत ही नैना और ओल्ड एक्सपर्ट्स समेत सभी लोगों की जान ले लेंगे इसलिए विक्रांत ने तुरंत ही अपने पैर में बंधी हुई रस्सी को खोलकर उसे वहाँ पड़े एक पत्थर के साथ बांध दिया ताकि रस्सी टाइट बंधी रहे और बाहर लोगों को उसके ऊपर शक भी न हो इसके बाद विक्रांत फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा तकरीबन पांच या सात मीटर जाने के बाद विक्रांत को वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था यहां काफी बयानक का था और बिना नाइट विजन के देखना भी मुश्किल हो रहा था थोड़ी और ऊपर जाने के बाद विक्रांत को एहसास हुआ की यहाँ रास्ता बंद हो चुका था लेकिन यहाँ ऊपर जाने के बाद गुफा की दाई दीवार पर एक छोटा सा कोटर टाइप का बना हुआ था ये कोटर इतना बड़ा था की यहाँ पर आराम से एक दो लोग रुक सकते थे और वहाँ पर पानी भी नहीं था कोटर वाला एरिया सूखा पड़ा था। को वहां पर कुछ होने का संदेह हुआ बॉक्स पक्का इसमें कुछ होगा ये सोचकर विक्रांत तुरंत ही बॉक्स के पास पहुँच कर उसे खोलने की कोशिश करने लगा बॉक्स काफी पुराने जमाने का लग रहा था और इस पर जो लॉक लगा हुआ था उस पर जंग भी लगी हुई थी ताला काफी पुराना था तो विक्रांत को इसे खोलने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी एक ही झटके में यह ताला विक्रांत ने तोड़ डाला और फिर धीरे धीरे इसे खोलने लगा जैसे ही ये बॉक्स खुला इसमें काफी सारा कपड़ा रखा हुआ था और फिर उस कपड़े के नीचे एक पुराने जमाने की मूर्ति रखी हुई थी विक्रांत ने अपने हाथ में उस मूर्ति को उठा लिया और फिर बड़े ध्यान से उसे देखने लग गया ये मूर्ति काफी पुरानी लग रही थी और शुद्ध सोने की बनी हुई थी विक्रांत की आंखे फटी की फटी रह गई विक्रांत ये नजारा देखकर दंग रह गया उसे अपनी आंखों पर यकी नहीं हो रहा था मानो ये सब एक सपना है विक्रांत ने फिर वहाँ बड़े दूसरे लकड़ी के बॉक्स को खोलना शुरू किया उसने दूसरा बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें काफी सारे सोने और हीरे के बने सामान रखे हुए थे काफी सारी मोती की मालाएं इसके बाद उस लकड़ी के बक्से के सबसे नीचे में एक तकरीबन 50 सेंटीमीटर लंबा सोने का पिलर भी रखा हुआ था इसके अलावा वहाँ इसी तरह के चार बॉक्स और रखे हुए थे और सभी में इसी तरह काफी कीमती हीरे जवाहरत और उस वक्त की और भी हिस्टोरिकल चीजें रखी हुई थी वाह हा हा हा गोल्डन पिलर खजाना विक्रांत यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगा उसकी हंसी रूकी नहीं पा रही थी थोड़ी देर तक यूं ही हंसते रहने के बाद विक्रांत शांत हो उठा और उसके चेहरे पर दुख और चिंता के भाव दिखने शुरू हो गए उसे फिर से सिचुएशन से बाहर निकलने की चिंता सताने लगी